आंधी चल रही है लगता है घर को ही उड़ा ले जाएगी हां मुझे तो डर लग रहा है विनय अरे डर किस बात का अब तो आंधी कम हो रही है मेरा मन नहीं लग रहा घर में आओ बाहर चलते हैं हां हां चलो अरे वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है बाहर हां और आंधी से पेड़ के बहुत सारे पत्ते भी गिरे हैं अरे हां तब तो बाग में आम भी गिरे होंगे। आम? हम्म्म। तब तो चलो, जली जली चलो। आओ, आम खाते हैं चल कर। हाँ, हाँ, चलो। अरे वा, कितना बड़ा बगीचा है। हाँ, सारे पेड हमारे हैं। अच्छा, सारे पेड। हाँ, अरे वो देखो, कितने सारे आम गिरे हैं, आंधी की तेठ हवा से अरे हाँ, चलो जल्दी, उठा कर खाएंगे कौन? अरे कौन है वहाँ? अरे ये किसकी आवाद है? डरो मत, डरो मत, वो अपने मालिका का है तुम्हे नहीं पहचानते, इसलिए बोल रहे है नमस्ते माली काका अरे राजू बेटा तुम हो मैं समझा कोई और है आ, ये तुम्हारे साथ ये विनय है मामा जी का लड़का हां यहां घूमने आया है अच्छा अच्छा खूब घूमो बेटा खूब घूमो पर इस बाग के आम खाना मत भूलना बड़े मीठे मीठे आम हैं हां काका बहुत सारे आम आंधी से गिरे भी हैं मालिका का मैं एक आम उठाकर खा लूं अरे रे नहीं बेटा नहीं जमीन पर गिरे हुए आम बिना धोए नहीं खाने चाहिए चलो मेरे झोपड़ी में चलो वहां मैंने बड़े मीठे-मीठे लाल-लाल रसीले आम रखे हुए हैं हां अभी तो बहुत से आम कच्चे और हरे हैं अरे ये भी पक जाएंगे कुछ आम जल्दी पक जाते हैं तो कुछ देर में और जो छोटे-छोटे आम गिरे हैं उनका क्या होगा मालिका का उनका अचार बनेगा मुरब्बा चटनी बनेगी हां शरबत और आम पापड़ भी तो बनते हैं हां वो पके हुए आमों से बनते हैं बेटा अच्छा लो आ गई मेरी झोपड़ी तुम लोग इधर आकर पहले हाथ धो लो और फिर हाथ साफ करके वहां बैठो मैं आम धोकर लाता हूं लेकिन मेरे हाथ तो साफ है काका हां माली काका और वो आम भी तो साफ है जल्दी खाने को दीजिए ना <laughs> अरे हां हां अभी देता हूं तुम्हारे लिए ही तो रखे हैं अच्छा लेकिन कुछ भी खाने से पहले हाथ और वो फल जो खाने हो उसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए ठीक है मालिका का अच्छा अच्छा ये बात है आओ विनय हाथ धो लें हां चलो हां तब तक मैं टोकरी में रखे हुए आम भी धो लाता हूं हां ये रहे मीठे मीठे रसीले आम अब तुम दोनों जी भर के खाओ हम हम नु, कितनी अच्छी खुशबू है खाने में भी मजेदार होगा हम बड़ा मीठा है <laughs> हां ये आधे खाए आप कैसे हैं काका ये अरे ये तो तोते और गिलहरी का कमाल है या उलेबी आम अच्छे लगते हैं अरे अच्छा बहुत अच्छा लगता है और मेरे बाग में मीठे-मीठे आम खाकर तोता अपने सारे दोस्तों को गाना भी सुनाता है <laughs> <laughs> अच्छा तोता कौन सा गाना गाता है काका बड़ा मजा आता होगा ना काका हां बहुत मजा आता है सारे पंची उसका गीत सुनकर खुश हो जाते हैं अच्छा चलो अब मैत में वो गीत सुनाता हूँ हाँ हाँ काका जी बड़ा मज़ा आएगा हम तो सुनो गर्मी का मौसम आता है मीथे में से फल लाता है आम संतरे लीची अमरूर लेकिन उसमें आम है ख� मीठी मीठी और ऐसीले खा खा आम खा चटनी और अचार बनाओ शरबत मीठे आम पापड़ जितना चाहो झटपट खाओ बहुत, बहुत, अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा बच्चों अब तुम इसी गीत को संगीत के साथ सुनो गर्मी का मौसम आता है गर्मी का मौसम आता है मीठे फल वो लाता है मीठे फल वो लाता है आम संतरे लीची अमरूद लेकिन उनमें आम है खूब आम संतरे लीची अमरूद लेकिन उनमें आम है खूब मीठे मीठे और रसीले खाकर अपने गालें फूले मीठे मीठे और रसीले खाकर अपने गालें फूले खाओ खाओ आम खाओ चटनी और अचार बनाओ खाओ खाओ आम खाओ चटनी और अचार बनाओ शरबत मीठे आम पापड़ जितना चाहो झटपट खाओ शरबत मीठे आम पापड़ जितना चाहो झटपट खाओ जितना चाहो झटपट खाओ जितना चाहो हो झटपट खाओ ना क्या हो झटपट खाओ अच्छा है ना ये अच्छा बच्चों ये कुछ मीठे और रसीले आम तुम और रख लो अपने पास इन्हें घर ले जाकर खाना अब तुम लोग जल्दी-जल्दी से बाग में घूम लो और अंधेरा होने से पहले घर चले जाना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 हो जट बटखाओ आम अभी आप सुन रहे थे C I E T N C E R T द्वारप्रस्तुत ये कारिक्रम विशय संयोजन अमरेंदर बहरा आलेक मुहम्मद अलीम कलाकार राम मैनी अनन्यनाथ और रसग्य ध्वन्यंकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो